ंका एक सड़क के बाद संता दान एक से षणा तो मां काल मर जाती, जाती प्रदुजन करती परीक्षा सुन कर नि सुखदायक ना विकुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के सनत विभीषण बचनक पाला गए तर पान परालाशुध होन लागे तब नाना रोवणी खर श्रृताल बहु स्वाना बोलि खग जगया रती हेतु ट भये न जाता केतु दस दिशा हो नागागा परब बिनु रवि उगा कंपति भारी कंपति भारी, प्रतिमा श्रव नयन मगबारी मारुदही पविपात नयति पात्र कहोलती मई परी वला करु दीर्चर जय सुख उतमित विलो नक सुर विकल बोल जय जय सुर सभ जानी कृपाल रघुपति चाप सर रघुपति तो बे सहासन श्रवण लगी छाणे सरय कतीस रघुनायक सायक चले मानव काल चले मानव काल कणीस राम लंदी सुख हनुमान की जय वैश संतन की जय हुआ उनमें से भगवान राम का और रावण का युद्ध चौदह दिन तक हुआ लगातार चौदह दिन तक इनका युद्ध चला यह युद्ध का अंतिम दिन है देख चुके कभी कि अनेक प्रकार से रावण ने लीलाएँ अपनी की मायाजाल भी फैलाया और भगवान ने उन सबको काट काट दिया लेकिन अभी तक भगवान राम उसकी बाहें काटते रहे सिर काटते रहे और वो बार बार फिर पैदा हो जाते थे ये क्रम चला रहा था पिछले दिन से भी और आज भी उसी प्रकार से भगवान जो है उसके सिर काट देते हैं बाहें काट देती हैं फिर निकल आती और वे निकलना उसके बंद नहीं होते बीच बीच में रामु अवसर पाता है वो तो भी अपनी शक्ति दिखाता है अपनी माया जाल फैलाता है पिछली बार देख रहे थे तो उसने जो है वो ऐसी ऐसा माया जाल फैलाया कि तो तमाम धूप प्रेत पिशाच ये सब भी धनुष्पाँध करकश सब लिए हुए निकल पड़े बस तलवार लिए योगियाँ निकल पड़ी तो इनको देख देख करके ये सब दौड़ने लगे तो इनको देख देख करके पानव भालू भाग पड़े हुए जहाँ भाग करके जाते हैं देखते हैं कि वहाँ आग जल रही है फिर वहाँ से भागते हैं फिर देखते हैं कहीं भालू बरस रही है ये सब उनकी तो सब माया उन्होंने देखी सोचा असम बाधव पालू जातुल हो गए लक्ष्मा का बेहोश हो गए ये सब तो सब बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी जो है वो रामस एक प्रकार का परास्त हो रावण ने ये भी माया करी की कि हनुमान जी हैं जो है अगले हनुमान बन गए और तो वो सब पर्वत लिए भगवान राम के ऊपर दौड़ पड़े और चारों तरफ से भगवान राम को घेर लिया तो सब देख देख कर करके जो देखता है वही देखता के ये क्या हो गया ये हनुमान राम को कैसे मारने लगे ये सब प्रकार की लीलाएँ रावण में इन सब युद्ध में जितनी प्रकार की ये लाए हैं कलाए हैं अगर इनको अपने हृदय में देखें तो आश्री वृत्तियां भी ऐसी ही हैं और वो इस प्रकार से नाना प्रकार की माया करती करते माया करने के माने अपने आप को ही ढगने वाला कार्य इस सब होता रहता है मंदबुद्धि की दृष्टियाँ ऐसी उत्पन्न होती है कि अपने ही जीव को ये सब सबको सब घेरते हैं दुख देते हैं लीला पहुंचाते हैं जीव बार बार वाकुल होता है अशांत होता है यही लीला चलती रहती है अंत में भगवान राम ने नव चलाया और एक बार में सब माया रामण के चौ समाप्त करती है ये भी माया का निवारण करना भी परमात्मा के हाथ में परमात्मा चलते है परमात्मा सच्ची कांदरूप उसके प्रकट होने से उसके प्रभाव से ये माया जो हद छाई हुई है दूर होती है निरस्त होती है समाप्त होती है और फिर युद्ध होने लगा और फिर तुलसी जी ने एक प्रकार से युद्ध का समापन से पहले उसमें कह दिया तो देखो कि तो ताके गुण में कहे जलमत तुलसीदास जिन्ह नि जल अनुरूपते माछी हो गई वैसे तो राम रामण बाप भयंकर ही ढूंढा जिसका कि वर्णन करना मुश्किल है लेकिन कहते हैं फिर भी तुलसीदास कैसे हमारी बुद्धि जहाँ तक गई तहाँ तक हमने उसका वर्णन किया और हमारी बुद्धि का भी प्रयास ऐसे ही है जैसे मच्छर आकाश मुड़ करके आकाश की सीमा देखना चाहे आकाश की अनंतता को जानना चाहे मच्छर ऐसे ही हमारी गतिशा पर है परमात्मा तो अनंत है उसकी लीलाएं अनंत हैं बुद्धि हमारी कहाँ तक जा सकती है इस प्रकार से करते हैं लेकिन फिर आगे वर्णन करते हैं कि वही कार्य भगवान से करने लगे उसके सिर काटने लगे और उसकी बाहें काटने लगे ताकत बनी सी समुदायी उसके सिर काट देते हैं फिर उस दस सिर देते हैं दस से फिर आते हैं उसकी बाहें काट देते हैं बाहें फिर आ जाती है तो कैसे, कैसे जिम्मे प्रति लाभ लोग अधिकाई तो देखो जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोग बढ़ता जाता है लोग क्या है व्यक्ति ने किसी धन संपत्ति की या विषय भोग की कामना की तब तो वो तो कामना तो तो तो है प्रयास किया काम पदार्थ प्राप्त हो गए तो प्राप्त हो गए कामना पूरी हो गई तो संतुष्ट हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता उसके बाद फिर कामना होती है। अधिक भोग पदार्थों की प्राप्त करने की कामना होती है अधिक धन संपत्ति प्राप्त करने की कामना होती है और उनके फिर प्राप्त हो जाने पर फिर भी तृप्त नहीं होती बार बार फिर जो कामना होती रहती है वो लोभ है ये कहते हैं कि यह जिम्मे प्रति लोभ अधिकाई जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ पढ़ता जाता है लोभ का नहीं एक जगह कहीं किसी शास्त्र में पुराण में इस प्रकार से आता है कि काम और क्रोध ये तो लगता है कि सबसे प्रबल काम ही है काम के ही कारण क्रोध भी उत्पन्न होता है लोभ भी उत्पन्न होता है ये बात जरूर है लेकिन काम और क्रोध भी किसी कारण से दब सकते हैं माने किसी व्यक्ति में असमर्थता आ गई तो वो देखेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते तो काम ना न करिएगा क्रोध में इसी प्रकार के क्रोधी व्यक्ति से ज्यादा जबरदस्त क्रोधी कोई मिल गया तो वो जो है उसको क्रोधी या उसको दंड देने वाला मिल गया तो क्रोधी व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है लेकिन लोग को रोकने वाला संसार में कुछ कोई भी नहीं है कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिससे कि लोग रुके लोग अप्रतिहत कामना बार बार होती जाएगी और बार बार उसके जो लाभ प्राप्त होता जाएगा तो आप उसके कोई जब जैसे से लाभ होता जाएगा तो उसके कामना के पुनः उत्पन्न होने के पुनः और, -और प्राप्त करने के लिए बाधक क्या हो सकता उसमें कोई बाधक नहीं बराबर उसका लोभ बढ़ते ही चला जाए तो ये लोग धन संपत्ति का ही लोभ नहीं पद इत्यादि का भी होता है अन्य प्रकार के भी क्षेत्र हैं जहाँ पर की कामनाएं है होती हैं यशकीर्ति की भी होती है पद की भी होती है इंद्री विषयों की भी कामना होती है इनका सबका लोभ होता है धन का नहीं होता है लोभ होता है और ये लोभ बढ़ता चला जाता और ये लोग तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि द्वैत है और अज्ञान जब तक काम्य पदार्थों को का हम जानते हैं कि हमसे भिन्न है अपने में और का... में और काम्य पदार्थों में जब तक द्वैत दिखाई देता है तब तक कामना बढ़ती रहती है लोग बढ़ता रहता है और ये द्वैत तब तक दिखता रहता है जब तक कि अज्ञान है इसलिए रावण तो मोह है मैने अज्ञान है द्वैत भी उसे है भगवान राम से अपने आप को विरोधी करके मानता है देवताओं से मनुष्यों से इन सबसे वैर भाव मानता है तो वैर भाव को मैंने एक दूसरे का अगेंस्ट हैं ये द्वैत ये द्वैत भी में है पर तो अहंकार भी है अभी इस प्रकार के रावण कैसे कटते जाते हैं तो नए नए उसके आते हैं ये सूचना हो गई मरई नम भयो विषय शेखा और भगवान राम इस प्रकार से बार बार उसको मारते रहते हैं काटते रहते हैं लेकिन रावण मरता नहीं मरता नहीं है तो भगवान राम थक गए अब थकने के लिए लाए भगवान राम ने बहुत बार धनुष्य चलाया खूब बार बहुत मारे बहुत मारे, भोग मारे। अब फटफट सिर कटते चले जाते हैं नए ले निकलाते हैं कटते जाते हैं नए ले निकलाते हैं आखिरकार करते करते करते करते बहुत किया लगातार तो थक गए पसीना आ गया और पसीना आ गया रंग नहीं मरता सिरों के कटने से और आंखों के कटने से तब क्या हुआ भगवान को तो एक प्रकार से रखा के क्या करना चाहिए कि जब मारे नहीं मरता तो वो मन में सोचने लगे कि तो क्या आपकी बार हो गया कितने पाल को मारा तब इतनी परिश्रम नहीं पड़ा प्रदूषण को मारा तब इतना परिश्रम नहीं पड़ा विराजादी को मारा तो उन्हें साक्षरों को मारा तब इतना परिश्रम नहीं पड़ा लेकिन इस बारे श्रावण को मारने में तो बड़ा मुश्किल पड़ रही है ये मारे ही नहीं मर रहा है अब क्या करना चाहिए तो भगवान राम ने विभीषण की तरफ देखा कहते कहते राम ने विभीषण तन तब देखा विभीषण भगवान राम के साथ रहता है भगवान राम ने विभीषण की तरफ देखा अब देखा मात्र कहते हैं अब देखा कि भाव क्या हो गया इसलिए विभीषण भगवान राम का मंत्री वो सलाह देता रहता है वैसे विभीषण बिना भगवान के पूछे भी सलाह देता रहता है अभी उसके पहले की कथा को स्मरण करें तो देखेंगे जिसे रावण में जाकर के यज्ञ करने लगा तो विभीषण को पता लगा तो भगवान राम ने पूछा नहीं विभीषण बताया कि तो यज्ञ करने लगा है उसको, यज्ञ को विध्वंस करना चाहिए मेघनाथ इसी प्रकार यज्ञ करने लगा तो विभीषण जाके अपने आप सलाह दी तो रावण जो भगवान राम नवी पूछे तो जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ विभीषण अपनी सलाह देता रहता भगवान विभीषण की सलाह की तरफ ध्यान भी देते हैं सुनते हैं उसको लेकिन इस बार देखते हैं कि विभीषण जो है वो भगवान राम को कोई सलाह नहीं देता विभीषण देखता है कि भगवान राम इतना प्रसन्न कर रहे हैं इतने सिर काट रहे हैं इतनी बुझाएं काट रहे हैं कल भी यही करते रहे आज भी यही कर इतना सर होता जा रहा है <coughs> लेकिन भगवान राम के रावण मारे नहीं मर रहा है तो विभीषण को कुछ राय देनी चाहिए थी अगर कुछ तो जानता था समझता तो बताता लेकिन उसने बताया नहीं तो भगवान राम ने स्वयं उसकी तरफ देखा विभीषण विभीषण भगवान राम ने देखा कि आखिर तुम अब अब बताते क्यों नहीं हो तुम्हारी मंत्रणा क्या है मैं बताना चाहिए इसमें कई भाव हैं इस प्रकार से विचार करेंगे देखेंगे तो एक तो भगवान राम जो है वो दीनबंधु हैं हैं। ये भी भगवान देखते हैं कि विभीषण रावण का विरोधी जरूर है लेकिन रावण को अपना भाई मानता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तो वो विभीषण न चाहता हो अपने मन में गहराई में कि रावण मारा जाए अगर विभीषण नहीं चाहता कि रावण मारा जाए तो भगवान रावण तो नहीं मारे भी भावना अब विभीषण के मन में थोड़ी बहुत भाव थी प्राप्त भाव था थोड़ा बहुत उसको वो आगे चलकर के प्रकट हो जाता है जब रावण मारा जाता है तो विभीषण भी रावण को देख करके दुखी हो जाता है रोने लगता है तो क्यों रावण एकदम से खुश नहीं हो विभीषण खुश नहीं हो गया रावण मारा गया तो खुश हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है वो देखकर के दुखी हो गया इसके माने विभीषण के मन में जरा कहीं कोई भाव रावण के प्रति कुछ तो जब तक ये स्थिति रही विभीषण की तब तक भगवान राम ने रावण को नहीं मारा जीव के लिए भी बात है जीव जब तक तो, मोह को आसक्तियों को महत्वपूर्ण मानता रहता है चाहे दल से मात्र ही माने तब तक परमात्मा मोह दूर नहीं करेगा व्यक्ति मानता रहता है कि बिना दुनिया के भी काम नहीं चलेगा बिना उनके धन संपत्ति के भी काम नहीं चलेगा बिना परिवार के भी काम नहीं चलेगा ये भी सब होने चाहिए आखिरकार अपने हैं है। ही व्यवहार में सही ये अपने तो हैं है, अपने बंधु हैं भाई हैं पुत्र है। करके कहीं कही ना कहीं किसी कोने में चाहे जितना वेदांत सीखे चाहे जितना वैराग्य आवे चाहे जितना तत्व तो दर्शन हो लेकिन थोड़ा थोड़ा इस प्रकार की आसक्ति थोड़ा थोड़ा इस तरह लगाव बना रहता है लगा रहता तो भगवान भी पर्दा भी को हटा दें, सत्य का दर्शन करा दे भी करते भीषण <coughs> जो है वो भगवान ने इसलिए भी विभीषण की तरफ देखा कि विभीषण हमने तो तुम्हें लंकेश बना दिया लंका का राजा तो तुम ही हो लेकिन जब तक ये कब्जा किए बैठा लंका का राजा ये मरेगा नहीं तब तक तुम तो लंकेश्थ जाते हो अभी तो केवल तिलकधारी राजा हो तुम्हारे पास लंका का राज्य तो है ही नहीं उसी की व्यवस्था कर रहे थे ये भी भाव उस प्रकार के इसमें हो सकते हैं कि भगवान राम ने विभीषण की तरफ देखा और दूसरे विभीषण का इसमें सम्मान भी सम्मान के माने विभीषण अगर मंत्री है और मंत्री से बिना पूछे अपने मन से भगवान राम कार्य करने लगे तो ये मंत्री का अपमान है मंत्री की बात को माने ना माने वो अलग बात है लेकिन मंत्री से पूछना आवश्यक है और मंत्री को बताना भी आवश्यक है देखो ये है मंत्री तो है लेकिन उससे पूछा कुछ नहीं जाता वैसे ही है तो फिर मंत्री कहे गए मंत्री जब से पूछना वैसे वैसे तो मंत्री बहे अपमानित अनुभव करें इसलिए भगवान ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे भीषण को भी, तो भी अपमान लगे अपने स्थान पर तो उसका भी सम्मान भी हो जाता है इसलिए अग्र एक कारण और है जो शंकर जी वो कहते हैं कि उमा काल मर जाती इच्छा आप शंकर जी पार्वती जी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान राम के लिए रावण को मारना क्या है रावण को मारना तो अलग बात है काल भी कुंडाप्त कर देता है माने काल है वो भी परमात्मा को उत्पन्न किया है काल भी परमात्मा का ही नष्ट करने से नष्ट भी हो जाता है काल का आदि अंत है लेकिन परमात्मा उसका भी और काल के अंतर्गत तो तो सारी सृष्टि है ब्रह्मा विष्णु से लेकर के चाहे रावण हो चाहे, चाहे नागपात कोई और भी हो नागलोक आदि के हों मन ऋषि आदि हों समस्त सृष्टि जो है वो सब काल के अधीन है भगवान राम काल के स्वामी हैं तो उनके लिए रावण वाहन को मारना कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए ऐसा शंकर जी कहते हैं लेकिन फिर भी रावण को नहीं मारते इस प्रकार की लीला करते हैं उसका क्या कारण है कहते हैं सो प्रभु जन का प्रीति परीक्षा हुए भगवान अपने भक्ति के प्रेम की परीक्षा कर रहे हैं प्रेम, प्रेम की परीक्षा प्रेम की परीक्षा करने की जरूरत क्यों वो इसलिए जैसा कि अभी बताया ये देखना है कि विभीषण शत प्रतिशत हमारी शरण में है कि थोड़ा बहुत रावण की तरफ भी उसका ये परीक्षा में इस समय परीक्षा की जरूरत क्या है इसलिए जब तक कि विभीषण अपने आप को तुम रूप जनता रावण की तरफ से अपना ध्यान हटा करके आसक्ति में हटा करके तुरु रूपेण भगवान की राम की तरफ नहीं होता तब तक, तक भगवान राम भी रावण को नहीं मार <स्याँग> कभी कभी जो है वो हो अध्यात्म साथ में विचार करो तो बड़ी विचित्र बातें निकलती जैसे जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है भगवान प्राप्त हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए कद्रूप हो जाए मुक्त हो जाए की चाहते रहते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं चाहते ये समस्या जीव के साथ बनी रहती है अगर जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहे और मुक्त होना भी चाहे लेकिन थोड़ी बहुत उसकी आसक्ति बनी हुई संसार की वस्तुओं के प्रति और परमात्मा ऐसे व्यक्ति को मुक्त कर दे तो मुक्त होना से जो सुख होना चाहिए उस सुख तो होगा नहीं उसे मुक्त से उसे दुख ही होगा मान लो किसी व्यक्ति को धन से प्रीति है उसके पास धन है तो परमात्मा कर दे मुक्त और उसका धन ले छीन तो वो धन चला गया चला गया चला गया दुखी होने लगे हाँ? मुक्त होने को उसे आनंद प्राप्त नहीं हो यदि व्यक्ति धन की आसक्ति बिल्कुल छोड़ दे भगवान तो में कोर्ण रूप करी हो, और फिर तो भगवान धन छीन ले तो कहकर अच्छा हो गया चलो गया झंझा खत्म हुई अब जो हम छुटकारा पा गए मुक्त हो गए तो ये जो थोड़ा सा जीव के साथ में लगा रहता है इस प्रकार का चाहे देह की प्रीति हो चाहे परिवार की हो चाहे धन की हो इनमें जो आसक्तियाँ हैं ये उसके लिए जीव को मुक्त होने में बाधक हैं कि किसी न किसी प्रकार से शास्त्रों में जाता है इसलिए ये कहा जाता है कि परमात्मा में पूर्ण समर्पण होना चाहिए ज्ञानी को भी परमात्मा में समर्पण करना पड़ता है कोई भक्ति ही नहीं है ज्ञानी व्यक्ति जब तक कि अपने आप को परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्वीण तत्परायण नहीं हो जाता तत्पर नहीं हो जाता तब तक, तक उसे उसके सामने सफलता नहीं प्राप्त होती जब पीछा सुन सरज्ञ चराचर नायक अद्र विभीषण ने देखा कि भगवान राम हमारी तरफ देख रहे हैं मैंने कुछ पूछ रहे हैं और उनके सामने जो समस्या है विभीषण समझ गया तो आप देखो विभीषण क्या कहता कहता सुन सर्वज्ञ अ संबोधन भगवान के लिए क्या आप तो वैसे ही सर्वज्ञ हो हमारे तरफ क्या देख रहे हैं हमसे क्या पूछते हो आप तो सब जानने वाले वैसे ही हो तब तो भगवान सब जानते हुए भी विभीषण भी से पूछते मैं लेकिन विभीषण जानता ये तो भगवान ही है सर्वज्ञ चरा चरण नायक जड़ चेतन जितनी विशिष्ट है उसके सबके स्वामी जो स्वामी उनका सब कहा उसके लिए जड़ चेतन से सुख उसके मुठ्ठी में जैसे चाय नचावे जैसे बनावे जैसे बिगाड़े उसके लिए क्या कुछ है कणकाल और, तो और आप जो हैं जो शरण में आपके आते हैं उनका आप पालन करने वाले हैं मुनि सुखदायक और देवताओं को सुख देने वाले हैं मुनियों को सुख देने वाले हैं तो ये इतनी बातें इतने विशेषण जो भगवान के हैं ये गुण जो भगवान के हैं पहले विभीषण उन्हीं का स्मरण दिलाता है मैं विभीषण दिखाता है कि भगवान हम आपकी भगवत्ता को समझते हैं आप जो युद्ध कर रहे हैं देवताओं को तो इसके बाद रावण इत्यादि करने साक्षरों का विनाश होगा देवता लोग सुखी होंगे मुनि लोग सुखी होंगे सारा शिष्ट जवन निर्भय हो जाएगी सब लोग हो जाएंगे आपके शर्ण में आए हुए देवता इत्यादि हैं वो भी सब सुखी हो जाएंगे और अपनी बात भी उसने कह दिया हम भी तो आपके शरण में आए हैं हमारी भी रक्षा आती के हाथ में इसलिए जो वो विभीषण फिर ऐसे भगवान से कह करके जानता हुआ कि भगवान जान करके भी पूछ रहे हैं तो अगर पूछ रहे हैं तो विभीषण फिर बताता भी है कहता है नाभ कुंडी से आके अब विभीषण बता दिया तो बात यह है कि इसके नाभि में नाभि के कुंड में अमृत भरा हुआ है। नाथ जी रावण अमृत के बल से रावण जी रहा तो रावण नहीं मरता इसके दो कारण हम लोगों के सामने आए एक तो त्रिजिता को बताया हुआ आया सीताजी को उसने बताया कि देखो रावण तुम्हारा स्मरण कर रहा है तुम्हारे हृदय में रावण के हृदय में तुम्हारा वास है तुम्हारे हृदय में भगवान राम का वास है और राम के हृदय में सारा विश्व का वास है इसलिए भगवान राम रावण को नहीं मार रहे रावण जब व्याकुल होगा तुम्हारा ध्यान भूल जाएगा तब मारोग अब तो देखो एक तो बात यह थी कि सीता जी के कारण से भगवान राम रावण को नहीं मार रहे थे तो जब बहुत सिर काटे बहुत सिर काटे और इतना थक भी गए भगवान राम तब तक उधर रावण भी व्याकुल हो गया अब उसको एक मिनट की फुर्सत नहीं मिली कि उसके बाहे निकल आवे और उतनी देर में धनुष बाण उठा ले और उसके बाद में राम के भगवान राम के ऊपर बाण चला गए या कुछ माया चला गए उसे एक सेकंड के बीच मात्र भी, भी फुर्सत नहीं मिली तब रावण व्याकुल होने लगा हुआ क्या, कैसे हमारा पद चलेगा कैसे बक्यार पद चलेगा इसके ऊपर कैसे हम युद्ध करें ये क्या हो रहा है तो जब वो इधर की तरफ उसके मन में हुई तब वो घूम गया एक तो तो ये एक और तो यह हुआ और इसी बीच में दूसरी तरफ भगवान राम ने विभीषण की तरफ भी देखा तो दूसरा कारण विभीषण ने बता दिया कि इसकी नाग कुंड अमृत है अब अमृत की समस्या ये है कि अमृत जिसको भी प्राप्त हो जाएगा अमर हो जाए अब देखते हैं कि वो जैसे समुद्र मंथन हुआ वहां से अमृत निकला देवताओं ने पिया अमर हो गए और उसमें राहुल के पूजाचर तो भी था उसने भी चोरी छिपे देवताओं के बीच में बैठ गया उसने भी अमृत पी लिया और पी तो उसके बाद शर काट दिया गया तो भी नहीं मरा इसके अगर रावण के भी नाग कुंड अमृत है तो उसको मारो तो मरे कैसे नहीं मर सकता अब जिसके अंदर क्या अब के ते ते ते ते ते जो अमृत पी लिया था सारे शरीर में व्याप्त हो गया था वो अमृत निकाले नहीं निकला और उसको काटा भी तो कटा कट गया लेकिन मरा नहीं लेकिन रावण के साथ इस प्रकार का है ये इसका अमृत कुछ वैसा अमृत नहीं है जैसे कि समुद्र के मंथन से देखा ये अमृत दूसरे प्रकार का है अब ये अमृत दो प्रकार के हैं तो लोग बात अमृत समझेंगे अमृत कोई ताल पदार्थ होगा जैसे विष की तरह से है तो एक पिलो तो उसके कारण से अमर हो जाते हैं इस प्रकार से और वो भी दो प्रकार के होते होंगे तो दो फैक्ट्रियों में बने होते होंगे लेकिन ऐसा करके ये नहीं है इसके अमृतत्व को देखना है तो अमर अमृतत्व तो अमर तो एकमात्र तो परमात्मा ही है जो सच्चिदान स्वरूप परम परमात्मा है जितना सल तत्व है नित्य विद्यमान तत्व तो वही अमर बस तो उसके अतिरिक्त तो कुछ अमर नहीं अगर किसी व्यक्ति को अमरता प्राप्त होती वही परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया उसने भी जान लिया कि हम भी आत्मा परमात्मा ही है लोग भी अपने आपको परमात्मा होकर के अमृतत्व तो प्राप्त करता है कोई शरीरों को अमरता प्राप्त नहीं होती लेकिन एक दूसरे प्रकार की भी अमरता है और वो अमरता है जीव की जीव कौन मरता है ब्रह्म तो नहीं मरता है परमात्मा तो नहीं मरता है वो तो अनादिम है ही है ए, लेकिन जीव शरीर नष्ट हो जाते हैं लेकिन जीव फिर भी एक शरीर से दूसरे शरीर दूसरे शरीर से दूसरे शरीर पर तो चलता रहता है वो कहां है लेकिन जीव कामता तो कैसा है जीव प्रतिबिंब